देवी श्री काली की परीक्षा उन शंभु का गला विष से दग्ध हो रहा है उनके तीन नेत्र हैं वे विरूपाक्ष हैं और भभीषण हैं अर्थात विशेष रूप से भयंकर हैं उनका जन्म भी अव्यक्त है अर्थात उनके जन्म से विषय में कुछ भी किसी को ज्ञान नहीं है वे निरंतर गृहस्थ आश्रम के भोग से रहते हैं शंकर ज्ञानी जन तथा बंधु जनों से हीन हैं और वक्ष भोजन से भी वर्जित हैं सम हो निरंतर शमशान में निवास करने वाले हैं और संघ से परवर्जित रहा करते हैं गर्जन करने वाले विकृत स्वरूपधारी और तीक्ष्ण भूत गणों से सदा घिरे हुए रहा करते हैं शंकर श्रृंगार रस से रहते हैं तथा उनके न कोई भार्या है और न पुत्र आदि ही है किस कारण से आप उनको अपना भर्ता बनाना चाहती हैं मैंने पूर्व में होने वाला भी उनका एक दूसरा कृत्य सुना है आप उसका श्रवण करिए मैं आज आपको बतलाता हूं यदि आपको अच्छे लगे तो ग्रहण कीजिए प्रयापति दक्ष की पुत्री सती परम साध्वी थी उसने पहले ब्रखवत धज को अपना पति वरण किया था यह भाग्य की ही बात थी कि वह पति संभोग से रहे थे यह कपालि की जाया है इसी से वह सती दक्ष के द्वारा परिवर्जित कर दी गई थी यज्ञ में भाग लेने के लिए शंभु को भी वर्जित कर दिया गया था उसी अपमान के होने से सती अत्यधिक शोक से आकुल हो गई थी उस सती ने अपने परम प्रिय प्राणों का प्रत्याग कर दिया था भगवान शंकर भी त्याग कर दिए गए थे आप तो स्त्रियों में रत्न के ही समान अत्यतम हैं आपका पिता हिमवान सभी पर्वतों का राजा है फिर किस कारण से उस प्रकार के पति के प्राप्त करने की इस उम्र में तप के द्वारा इच्छा कर रही हैं देवों का स्वामी धनीश पवन वरुण अग्नि अथवा कोई अन्य देव अथवा सव वैद्य अश्विनी कुमार विद्याधर गंधर्व नाग अथवा मनुष्य जो भी रूप और यौवन से सुसंपन्न आपका पति होने योग्य है जिसके द्वारा आप बहुत रत्नों के समूह से पूरित बहुमूल्य माले परवरों से संयुत धूप के चूर्णों से सुवासित कोमल अस्थारण से समन्वित सुमनोहर शुभ विस्मृत सुरम्य प्रसाद के मध्य में स्थित स्वर्ण के द्वारा विशेष रूप से विचित्र सैया केवल में समासादन करके संस्थित रहने वाला ही आपका योग्य पति होगा हे सुभगे इस भांति ज्ञान प्राप्त करके भी यदि आप शंकर को ही अपना बनाना चाहती हैं तो फिर आपको इन तपस्याओं से क्या प्रयोजन है मैं अपने आप ही उनके साथ योजित किए देता हूं यह सुनकर वा काली क्रोधित हुईं इस ब्राह्मण को उसने उत्तर के रूप में बहुत ही अल्प और तथ्य कहा था काली माता ने कहा तुम देवेश्वर श्री हरि को नहीं जानते ही बल के व्यर्थ ही आपने कह डाला है जिन प्रभु के भाव को इंद्र आद और ब्रह्मा प्रभरती सुर भी नहीं जानते हैं उनके भाव को तुम शिशु होते हुए हे विप्रशोत् क्या जान सकोगे आपने जो भी नीचों के मुख सेभाषित सुना है वह बहुत तुच्छ है आप इधर-उधर से सुनकर ही ऐसा भाषण कर रहे हैं आपने उनका कभी दर्शन नहीं किया इस कारण से मैं आपसे वरदान नहीं चाहती और अनापति के विषय में जानना चाहती हूं श्री गिरजा ने उन विप्र को इतना ही कह कर अपनी सखी का मुख देखकर उस अवसर पर संशय में समारूढ़ होकर यह कहा था इसलिए मैं इस समय स्तुति वाक्य के द्वारा उसका प्रायश्चित करूंगी जो भी कोई महान आत्मा वालों की निंदा का श्रवण करता है अथवा बुराई किया करता है उन दोनों का अपराध समान ही होता है ऐसा मैंने अपने पिताजी के मुख से पूर्व में श्रवण किया था इसी कारण से मैं इसको दूर करूंगी सो विप्र को निषेध कर दो अर्थात रोक दो उस काली ने सखी से कह कर अपराध के संमार्जन करने के लिए भगवान शंभू का स्तुवन करना आरंभ कर दिया था काली ने कहा शांत और कारणत्रय के हेतु अर्थात सृष्टि स्थित और संहार इन तीनों के कारण स्वरूप शिव के लिए नमस्कार है हे परमेश्वर मैं अपने आप को निवेदन करती हूं और आप ही मेरी गति हैं विज्ञान सौभाग्य और सुहर्त में गत प्रपंच से रहते हिरण्यबाहु नारायण के नावी पद्म से उत्पन्न प्रधान बीज जगत के हेतु आप के लिए प्रणाम है इस भांति इस्तवन करते हुए उसको यद्युज पुनः उस समय कुछ कथन करने के लिए उद्यत होने वाला है यह समीक्षण करके काली को यत्न कर दिया था और गिरिराज की पुत्री ने समझ करके सखी से कहा था यह दुज कुछ कहना चाहता है और उग्र हर को नहीं जानता अतः यह उनकी निंदा कर रहा है किंतु मैं प्राणों के हरण करने वाली शिव की निंदा सुनने में समर्थ नहीं हूं हे सखी इस समय जब तक इनके वचनों का श्रवण नहीं करूं तब तक मैं दूर देश को गमन करती हूं हे मतप्रिय वहां पर दूर देश में उपस्थित रहूं इतना कहकर वह काली हिमवान की पुत्री उसी समय सखी के सहित प्रस्थान कर गई और दिज को हतात छोड़कर उठकर चली गई थी इसके अनंतर निज रूप प्रकट होकर शंकर ने रुदन करते हुए हिमवान की सुता के पीछे गमन किया था शिव ने कहा मैं ही महादेव हूं और मैं हर हूं क्या अब आप मेरा इष्टवन नहीं करते हैं हे काली हे shankari मेरे सम्मुख होकर मुझे समाश्वसित करो इतना कह कर वे महादेव काली के आगे गमन कर उपस्थित हो गए थे उन्होंने दोनों हाथों को फैलाकर उस काली की गति का अवरोध किया था वह गिरिराज की बेटी शंभू के मुख को देखकर उसी क्षण बरवस नीचे की ओर मुख वाली हो गई थी जिस तरह से वायु से बरवस चकित तड़ित हो जाया करती है प्रीति की लज्जा से मंद नेत्रों वाले होते हुए उस समय में वह जड़की ही भांत हो गई थी वह भामिनी बोलने की इच्छा वाली होती हुई भी बोलने में समर्थ ना हो सकी थी हे दुजोतम मनोरथों की सिद्धि को जानने से उनका शरीर सुधा को पूरित के समान हो गया था और आनंद से परिपूर्ण हो रहा था नौ सहस्र वर्ष तक उस काली ने तपस्या का क्लेश प्राप्त किया था किंतु उसी क्षण उस संपूर्ण क्लेश का त्याग करके वह आनंद से हर्षित हो गई उस प्रकार से अवस्थित उसको प्रणय वाले देखकर ब्रकवत भज भस्मी भूत कामदेव के द्वारा जो कि गात्र में विद्यमान था मोहित हो गए थे इसके अनंतर ब्रह से उद्वृक होकर ब्रकवत भज साथ में आकर संबोधन करते हुए आनंद से यह चाट वचन कहने लगे थे हे सुंदरी क्या मुझसे कुछ भी कहना नहीं चाहती तब के क्लेश का स्मरण करते हुए क्या इस समय में मुझ पर कुपित हो रही हो हे शुभगे तुम्हारे बिना मैं परितप्त हो रहा हूं मेरे समय से जो आपने तपस्या करने का संवरम किया था हे प्रिय मैं अनुराग से युक्त हूं मैं संस्कार करके तुम्हारे साथ होंगी मैंने जो प्राण किया था व्यतीत हो गया आप तप के लिए समुद्यत हुई थी और उस तप से ही आप भली भांति संस्कृत हो गई हैं आपने भली भांति चिंतन किया तीव्र जप किया और सदा तप किया था आपने यह सब करके बड़ी भारी कीमत के द्वारा मुझे खरीद लिया है आओ मैं आपका दास हो गया हूं मुझे नियोजित कीजिए आप अपने अंग संस्कार करके जटाओं के प्रसादन से मेरा नियोजन करें शरीर से वल्कल को हटाकर सुंदर वस्त्रों का निवेशन करने में हार अनुपुर कांची आदि के प्रदान करने में हे सुवेसी गृह नियोजित करिए मैंने जो कामदेव को दग्ध कर दिया वह भस्म रूप से मेरे शरीर में स्थित है मेरा प्रतिकार करके ही मुझे तुम्हारे ही सामने दग्ध कर देना चाहता है हे मनोवर अपने अंग के अमृत के दान के द्वारा उस कामाग्नि से मेरा उद्धार करिए हे दर्ते मेरे ऊपर प्रसन्न होइए मारकंडे महर्षि ने कहा भगवान शंभू ने वचन का श्रवण कर गिरिजा अत्यंत हर्षित हो गईं और उसने उस समय में शंभू को अपना प्राप्त हुआ पति मान लिया था काली के सखी के मुख से भगवान शंकर से कहा था जिस रीति से शंभु सुनने की इच्छा करते हुए वाक्य का श्रवण कर रहे हैं यहां पर संधि में अतिभेद से सज्जक प्रवर्त नहीं होते शंकर हर मर्यादा से मेरे उस पाणि का ग्रहण करें कन्या पिता के द्वारा दत्त हुआ करती हैं तब से दत्त दी हुई नहीं होती इसे हिमवान पिता की भली भांति प्रार्थना करके भगवान श्री हरि वैवाहिक विधि से ही मेरे पाणि ग्रहण करें मारकंडे महर्षि ने कहा इसकेनंतर काली लज्जा से समन्वित होती हुई विराम को प्राप्त हो गई थी उस अवसर पर भगवान शंभू ने भी उसके वचन को सर्वथा सत्य और तथ्य तथा उचित ही ग्रहण किया था इसके उपरांत भगवान शंभू अपने गणों के सहित ही वहां निवास करने लगे जिस प्रकार से पहले रहते थे उसी भांति इस समय भी उस गंगावतरण शिखर पर रहते हैं वह काली अपनी सखियों के साथ घिरी हुई अपने पिता के घर में चली गई वह सती दीन होते हुए भी गुरुजनों के मुख का अवलोकन नहीं कर रही थी इसी बीच सात ऋषियों का मरीचि जिनमें प्रधान थे उन मुनियों का चंद्रशेखर प्रभु ने उस समय काली का प्रार्थना करने के लिए चिंतन किया था उसी क्षण में कामदेव के अरे शंभू के द्वारा चिंतन किए हुए मुनिगण किसी के द्वारा आकृष्ट हुई के ही भांति उनके समीप में समागत हो गए थे भगवान शंभु ने मुनियों को दीपित सात अग्नियों के ही समान देखा था और वशिष्ठ मुनि के समीप में सती अरुंदति को भी देखा था शिव ने मुनियों द्वारा भी नवर्जित किया हुआ योषित का ग्रहण करना धर्म मान लिया था फिर उन समस्त मुनियों ने ब्रखवत ध्वज की पूजा करके स्मरण से ऐसा काम करषित प्रहर से यह उन्होंने प्रिय बोला था